श्री कृष्ण लीला प्रसंग युग की आवश्यकता पाश्चात्य भाव के विस्तार से भारत में वर्तमान धर्मग्लानी अतः यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य की धर्मग्लानी भारत में भी यथेष्ट रूप से प्रसारित हुई है वास्तव में पृथ्वी में इस समय उसका प्राबल्य देखकर कर आश्चर्यचकित होना पड़ता है धर्म नामक यदि किसी वस्तु की वास्तव सत्ता हो एवं विधाता के निर्देश से उसकी प्राप्ति यदि मानवों के सामर्थ्याधीन मानी जाए तो यह बात निश्चित है कि वर्तमान युग का भोग परायण मानव जीवन उससे च्युत होकर बहुत दूर जा पड़ा है विज्ञान की सहायता से अपने वर्तमान जीवन विस्तार के द्वारा विविध भोग साधनों को प्राप्त करने में समर्थ होकर भी आधुनिक मानव जो शांति का अधिकारी नहीं हो पा रहा है उसका भी यही कारण है कौन इसका प्रतिकार करेगा पृथ्वी की यह अशांति तथा हाहाकार किसके हृदय में निरंतर ध्वनित हो उससे समस्त भोग साधनों का त्याग कराकर उसे युगानुकूल नवीन धर्मपंथ के अवलंबन में प्रवृत्त करेगा प्राच्य एवं पाश्चात्य के धर्मग्लानी को दूर कर शांतिपूर्ण नवीन मार्ग में जीवन को परिचालित करने की शिक्षा मानव को किससे प्राप्त होगी उस ग्लान के निवारण के लिए ईश्वर का पुनः अवतीर्ण होना गीता में श्री भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि जगत में धर्मग्लानी उपस्थित होते ही वे अपनी माया शक्ति का अवलंबन कर शरीर धारण करके प्रकट होंगे और उस ग्लानी को दूर कर पुनः मानव को शांति का अधिकारी बनाएंगे वर्तमान युग की आवश्यकता क्या उनकी करुणा में उत्कट प्रेरणा का संचार न करेगी वर्तमान अभावबोध तथा अशांत भाव क्या उन्हें शरीर धारण करने के लिए प्रेरित न करेंगे युग की आवश्यकता के अनुसार वह कार्य संपन्न हुआ है वास्तव में श्री भगवान जगत के रूप में पुनः आविर्भूत हुए हैं धैर्य के साथ श्रवण करो इनके इन आशीर्वाद पूर्ण पवित्र उक्तियों को जितने मत उतने पथ पूर्ण आंतरिकता के साथ जिस किसी पथ का तुम अनुष्ठान करोगे उसी से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी मुग्ध होकर मनन करो पराविद्या को पुनः स्थापित करने के लिए उनके अलौकिक त्याग एवं तपस्याओं को और उनके कामगंधहीन पुनीत चरित्र का यथा साध्य आलोचन तथा ध्यान कर आओ हम सब पवित्र बने